श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौदह नौ मई अट्ठारह सौ पचासी नरेंद्र आदि भक्तों को उपदेश नरेंद्र तथा हाजरा महाशय श्री रामकृष्ण बलराम के दुमंजले के बैठक खाने में भक्तों के बीच में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं नरेंद्र मास्टर भवनाथ पूर्ण पलटू छोटे नरेंद्र गिरीश राम बाबू द्विज विनोद आदि बहुत से भक्त चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं आज शनिवार है दिन के तीन बजे होंगे वैशाख की कृष्णा दशमी है 9 मई 1885। बलराम घर में नहीं है शरीर अस्वस्थ होने के कारण वायु परिवर्तन के लिए मुंगेर गए हुए हैं उनकी बड़ी कन्या ने श्री रामकृष्ण और भक्तों को बुलाकर महोत्सव किया है भोजन के पश्चात श्री राम कृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से बार बार पूछ रहे हैं बताओ तो सही क्या मैं उदार हूँ भवनाथ ने हंस कहा ये और क्या कहेंगे चुप रहने के सिवा उत्तर प्रदेश का एक भिक्षुक गाने के लिए आया भक्तों ने दो गाने सुने गाने नरेंद्र को अच्छे लगे उन्होंने गाने वाले से कहा और गाओ श्री राम कृष्ण बस बस अब रहने दो पैसे कहाँ हैं नरेंद्र से कह तो दिया तूने भक्त हंस कर महाराज आपको इसमें अमीर समझा है आप तकिए के सहारे बैठे हुए है हैं ना? सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण शाह यह भी तो सोच सकता है कि बीमार है हाजरा के अहंकार की बात होने लगी किसी कारण से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से हाजरा को चला जाना पड़ा नरेंद्र हाजरा अब मानता है कि उसे अहंकार हुआ था श्री रामकृष्ण इस बात पर विश्वास न करना दक्षिणेश्वर में फिर से आने के लिए उस तरह की बातें कह रहा होगा भक्तों से नरेंद्र केवल यही कहता है कि हाजरा तो बड़ा अच्छा है नरेंद्र मैं अब भी कहता हूँ श्री रामकृष्ण क्या इतनी बातें सुनने पर भी नरेंद्र दोष कुछ ही है परंतु गुण उसमें बहुत है श्री राम कृष्ण हाँ निष्ठा है उसने मुझसे कहा अभी तो मैं तुम्हें नहीं सुहाता परंतु पीछे से फिर मुझे खोजना होगा श्री रामपुर से अद्वैत वंश का एक गोस्वामी आया हुआ था दक्षिणेश्वर में दो एक रात रहने की उसकी इच्छा थी मैंने उसकी खातिर की और उससे रहने के लिए कहा हाजरा ने कहा इसे खजांची के पास भेज दो उसके इस तरह कहने का मतलब यह था कि कहीं वह गोस्वामी कुछ मांग बैठे तो हाजरा के हिस्से से ही न देना हो मैंने कहा क्यों रिसाला उसे गोस्वामी समझकर मैं तो लंबा दंडवत करता हूँ और तू संसार में रह कर, कामनी और कांचन लेकर अब कुछ जप करके इतना अहंकार कर रहा है तुझे लज्जा नहीं आती सतोगुण से ईश्वर मिलते हैं रजोगुण और तमोगुण ईश्वर से अलग कर देते हैं सतोगुण की उपमा सफ़ेद रंग से दी गई है रजोगुण की लाल और तमोगुण की काले से मैंने एक दिन हाजरा से पूछा तुम बताओ किसमें कितना सतोगुण हुआ है उसने कहा नरेंद्र को सोलह आना और मुझे एक रुपया दो आना मैंने अपने लिए पूछा मुझ में कितना है उसने कहा तुम्हारी तो लड़ाई अभी हट रही है तुम्हें बारह आना है सब हंसे दक्षिणेश्वर में बैठकर कर हाजरा जब करता था और उसी के भीतर से दलाली भी करता था घर में कुछ हजार रुपया कर्ज है उस कर्ज़ के अदा करने की फिक्र में था भोजन पकाने वाले ब्राह्मणों के संबंध में उसने कहा था इस तरह के आदमियों से क्या हम कभी बातचीत करते हैं बात यह है कि थोड़ी भी कामना के रहते ईश्वर को कोई पा नहीं सकता धर्म की गति सूक्ष्म है सुई के छेद में सूत डाल दे रहे हो परंतु अगर जरा भी सूत उगसका उक, हुआ तो छेद के भीतर कदापि नहीं जा सकता तीस साल तक लोग माला फेरते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं होता क्यों विषैला घाव होने पर कंडे की आग से सेका जाता है साधारण दवा से आराम नहीं होता कामना के रहते हुए चाहे जितनी साधना करो सिद्धि नहीं मिल सकती परंतु एक बात है ईश्वर की कृपा होने पर उनकी दया होने पर क्षण भर में सिद्धि मिलती है जैसे हजार साल का अंधेरा कमरा एक एक अगर एका एक अगर कोई दिया ले जाता है तो छड़ भर में प्रकाशित हो जाता है जैसे गरीब का लड़का बड़े आदमी के दृष्टि में पड़ गया हो उसके साथ उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया एक साथ ही गाड़ी घोड़े दास दासी माल अखबाब घर द्वार सब कुछ हो गया एक भक्त महाराज कृपा किस तरह होती है श्री रामकृष्ण ईश्वर बाल स्वभाव हैं जैसे कोई लड़का अपनी धोती के पल्ले में रत्न भरे बैठा हो कितने ही आदमी रास्ते से चले जा रहे हैं उससे बहुतेरे रत्न मांग रहे हैं परंतु वह कपड़े में हाथ डाले हुए कहता है नहीं मैं न दूंगा पर किसी एक ने चाहा नहीं नहीं अपने रास्ते चला जा रहा है उसके पीछे दौड़ उसने उसकी स्वयं खुशामत करके उसे रत्न दे दिए त्याग के बिना ईश्वर नहीं मिलते मेरी बात कौन लेता है मैं आदमी खोज रहा हूँ अपने भाव का आदमी जिसे अच्छा भक्त देखता हूँ उसके लिए सोचता हूँ कि वह शायद मेरा भाव ले सके फिर देखता हूँ वह एक दूसरे ढंग का हो जाता है